माँ की बातें स्वामी अरूपानंद जयराम बाटी 19 दिसंबर 1909 रात में माँ के कमरे में बातचीत चल रही है माँ तख्त पर लेटी हुई है वेदांत की बात उठी मैंने कहा नाम और रूप के सिवाय कुछ भी नहीं है जड़ पदार्थ नाम की कोई वस्तु है यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता इसलिए निष्कर्ष यह है ईश्वर नाम का कुछ भी नहीं है मेरे मन का भाव था कि ठाकुर माँ ये सब भी मिथ्या है माँ सुनते ही मेरे कहने का तात्पर्य समझ गई तुरंत बोली नरेंद्र ने कहा था माँ जो ज्ञान गुरु के पाद पद्मों को उड़ा देता है वह तो अज्ञान है गुरु के चरण कमलों को अस्वीकार कर भला ज्ञान कहाँ स्थित होगा तुम ज्ञान के उधेड़ बुन में मत पढ़ो उसको भला कौन जान पाया है सुखदेव व्यास शंकर अधिक से अधिक बड़े चीटे के समान है मैं माँ मेरी जानने की इच्छा है कुछ कुछ समझ भी पाता हूँ विचार कैसे बंद हो माँ ठीक ठीक पूर्ण ज्ञान नहीं होने से विचार जाते नहीं फिर सृष्टि की बात चली मैं अच्छा ये जो सब छोटे बड़े असंख्य प्राणी हैं, इन सबों की उत्पत्ति क्या एक ही समय हुई है माँ तुम क्या समझते हो कि जैसे चित्रकार तुलिका लेकर एक एक करके आँख नाक मुंह बनाकर चित्र को पूरा करता है उसी प्रकार भगवान ने एक एक करके सृष्टि की रचना की है नहीं उनकी एक शक्ति है उनकी हाँ से संसार में सब शिष्ट हो जाता है और उनके ना करने से सब कुछ का लोप हो जाता है जो कुछ हुआ है सब एक समय ही हुआ है एक एक करके नहीं हुआ माँ के कमरे में खाने की वस्तु की गंध पाकर काले चींटे आसपास घूम रहे थे अचानक मेरी दृष्टि एक चींटे पर पड़ने से मैंने उंगली दिखाकर माँ से कहा तब यह चींटा क्यों कर इतना पीछे रह गया उसके तो मनुष्य होने में बहुत देरी है माँ ने कहा हाँ बहुत देरी है कुछ देर बाद सृष्टि के प्रसंग में ही उन्होंने कहा कल्प का अंत होने पर सब मानो नींद से उठते हैं इसके बाद मैंने जब तप के बारे में जिज्ञासा की माँ बोली जब तप से कर्म के बंधन कट जाते हैं किंतु भगवान को पाने के लिए प्रेम भक्ति के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है जब तप क्या है जानते हो उसके द्वारा इंद्रियों का प्रभाव नष्ट होता है ललित बाबू चटर्जी की बात उठी कई महीने से वे बीमार हैं उनकी अवस्था संकटापन्न है माँ उन्हें बहुत प्यार करती है तथा उनके लिए विशेष रूप से चिंतित है मां कहने लगी ललित ने रुपयों द्वारा मेरी बड़ी मदद की वह मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाता दक्षिणेश्वर में मां काली की तथा कामारपुकुर में रघुवीर की सेवा के लिए बहुत रुपया देता है मेरे ललित का हृदय लाख रुपये का है बहुत से लोग तो धनी होने पर भी कंजूस होते हैं जिसके पास पैसा है उसे पैसे को भगवान और भक्त की सेवा में लगाना चाहिए और जो गरीब है उसको जप द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए इन दोनों उपायों से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है प्रेम भक्ति की चर्चा करते हुए माँ ने कहा क्या वृंदावन के गोप गोपियों ने कृष्ण को जप ध्यान करके प्राप्त किया था नहीं उन्होंने कृष्ण को अपने अनन्य प्रेम के द्वारा आरे कन्हाई खा ले रे पी ले रे यही सब करके पाया था मैं उनका प्रेम प्राप्त नहीं होने से उनके लिए प्राण क्यों कर व्याकुल होंगे माँ सो तो ठीक वह उनकी कृपा से होता है